त्रिभिर्गुणमयर्भाव ए सर्व भी सर्विदम जगद मोहितम नाभिजाना मावेभ्य परम यह संसार क्यों है श्री राम कृष्ण के केशव आदि से बंधन और मुक्ति दोनों ही की करती वे हैं उनकी माया से संसारे जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है वे भवबंधन की फांस काटने वाली तारिणी है यह कहकर गंधर्वकंड से भक्त रामप्रसाद का गीत गाने लगे जिसका आशय यह है श्यामा संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है यह आशा वायु के सहारे उड़ती है इसमें माया की डोर लगी हुई है विषयों के माझे से यह करी कर करी हो गई है लाखों में से दो ही एक पतंगे कटती है और तब तू हंसकर तालियाँ पीटती है वे लीला लीलामयी हैं यह संसार उनकी लीला है वे इच्छा मई आनंदमयी हैं लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती है ब्रह्म भक्त महाराज वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती हैं तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है श्री रामकृष्ण उनकी इच्छा उनकी इच्छा कि वे यह सब लेकर खेल करें छुई छुअवल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को छोड़कर ढाई को दौड़कर छू ले तो खेल ही बंद हो जाए और यदि सभी छू ले तो ढाई नाराज भी होती है खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है इसीलिए कहते हैं लाखों में से दो ही एक कटते हैं और तपतू हँस कर तालियाँ पीटती है सब प्रसन्न होते हैं उन्होंने मन को आँखों के इशारे कह दिया है जा संसार में विचर मन का क्या कसूर है वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दें तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले तब फिर उनके पास पद्मों में मन लगे श्री कृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे भावार्थ मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो मन में होता है कि तुम्हारा नाम लो तनंतु समय टल जाता है मैंने समझा है जाना है और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है तुमने न कुछ दिया न पाया न लिया न खाया यह क्या मेरा ही कसूर है यदि देती तो पाती लेती और खाती मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता यश अपयस सुरस कुरस सभी रस तुम्हारे हैं रसेश्वरी रस में रहकर यह रस भंग क्यों प्रसाद कहता है ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है प्रसाद कहता है तुम्हें ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है कर्मयोग संसार तथा निष्काम कर्म ब्राह्मभक्त महाराज बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते श्री राम कृष्ण साहस से नहीं जी तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा तुम लोग तो बड़े अच्छे हो इधर भी हो और उधर भी आधा खाण और आधा सिरा लोग हंसते हैं बड़े आनंद में हो नक्श का खेल जानते हो मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ तुम लोग बड़े सयाने हो कोई दस में हो कोई छः में कोई पाँच में तुमने ज़्यादा नहीं खाटा, इसीलिए मेरी तरह जल नहीं गए खेल चल रहा है यह तो अच्छा है सब हंसे सच कहता हूँ तुम लोग गृहस्थी में हो इसमें कोई दोष नहीं पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए नहीं तो न होगा एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना सब कुछ मन पर निर्भर है मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा जैसे रंगरेज के घर के कपड़े लाल रंग से रंगो तो लाल हरे से रंगो तो हरे सब्ज से रंगो सब्ज जिस रंग से रंगो वही रंग चल जाएगा देखो ना अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं फुट फट इट मिट सब हंसे और पैरों में बूट जूता सीटी बजाकर गाना ये सब आ जाते हैं और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत वैसी ही चिंता हो जाएगी यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन भगवत प्रसंग ये सब होंगे मन ही को लेकर सब कुछ है एक और स्त्री है और एक और संतान स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है किंतु है एक ही मन